की ये भक्ति में महाविश्वास श्री वृंदावन बिहारी दोनों का विश्वास क्योंकि भक्त दोनों भक्त भगवान इस भगवत हैं और बाण भक्त भद है दोनों के हृदय में भक्ति है भक्त के प्रति भक्ति भगवान के हृदय में है इसलिए भगवत है इसलिए भगवान ही भक्त के महावास जी सीकरन छीर सिंधु बिन साए भरत जी के प्रति कैसा विश्वास है आज मानसी के पाठ में आया राम जी का कैसा विश्वास है भरत जी भरत ही हो न राजमद विधि हर, हर पद पाए और इसी प्रकार से भक्त का भगवान के प्रति विश्वास तो अंगद नहीं गए कि हम ये कह डालेंगे वहां सुन हु राम सीता में हरी लेकिन प्रभु का विश्वास हनुमान जी करे नावण शास्त्र युद्ध बल्बे एक ही चले हजारों रावण युद्ध में कर सकता क्यों क्योंकि मैं श्री राम जी का दास हूं ये के जे बल्लभ है दुलभ भुवन माज हरी के जे बल्लभ भुवन माज तीन ही पगरे साव्य करी है तीन पगरे आशा जोगी तासों जाती जाती तासों ती तपिता मेरो पचू काज नही योगी जब तपिता सों मेरों पै काज नाही प्रीति पर प्रीति रीते मेरे मति हरी हरी हरी है है पर रीति में जोगी जपी तपी तासों में तो चाजना ही इसलिए नाभाजी के ग्रंथ में यह शिकायत नहीं है अमुक योगी की अमुक तपस्वी की अमुक सिद्धि की कथा क्यों भक्तमाल में नहीं आई स्पष्ट है जोगी जपी तपी तासों में रो कछ काज नी क्यों बोले प्रीति भक्त भगवान की परस की प्रीति है उस पर क्योंकि प्रीति में प्रतीति बहुत आवश्यक है क्योंकि बिना विश्वास के प्रीति होगी ही नहीं गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट कर दिया बिनु विश्वास भगति नहीं ने ही तो राम राम कृपा विन सपने हूं जीवन ल विश्राम इसलिए प्रीति परती और प्रीति परतीत के बाद क्या है प्रीति परती रीति उस प्रीति की प्रतीति विश्वास और दोनों के प्रेम की और दोनों के विश्वास की जो विलक्षण रसरीति है नाभाजी कहते उस रसरीति ने क्या करें मेरी मति हरी है भक्त और भगवान की परस्पर की रसरीति ने प्रीति ने आहा धन्य है वे ऋषि दंडकारण्य के ऋषि वे सोच रहे थे प्रभु सबसे पहले मेरे यहां आएंगे लेकिन भगवान सबसे पहले सबरी के यहां गए श्री नामदेव जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है जूठे फल सबरी के खाए जूठे फल सबरी के खाए ऋषि स्थान बिसराए ऋषि स्थान ऋषियों के आश्रमों को भुला करके भगवान ने सबरी को कृपा की यही है प्रीति की प्रतीति और उसकी विलक्षण रसरीति ऐसी रसरीति कि अपनी तीनों माताओं के सामने सबरी के फलों की बढ़ाई करते हैं कुरगुल वशिष्ठ के यहाँ गुरु माता के यहाँ जाकर फलों की प्रशंसा करते हैं और अपनी ससुराल में जाकर भी उस भीलनी सबरी के फलों की प्रशंसा करते करते प्रभु का कंठ भराता है यह है विलक्षण प्रेम की रसरीति कहते इसी रसरीति ने मेरी मती हरी कमला गरुड़ जाम बान सो गोदी बद कमला गरुड़ जाम बान सो दी बद से स्वाद रूप कथा ओ दिन में धरी है सब स्वाद, स्वाद रूप कथा में धरी है प्रभु सचाई जगकी चलाई अति प्रभु सचाई भाई सुख दाई रस भरी है मन भाई सुख दाई रस भरी है भरी के बल्लभ नाभाजी कह रहे हैं सवरी राम जी की कितनी भक्ति करती है इसको तो हम किन शब्दों में कहें हाँ इतना जरूर कहेंगे कि राम जी सबरी की भक्ति करते हैं कितनी भक्ति करते हैं कितनी भक्ति करते हैं बोले इतनी भक्ति करते हैं इतनी भक्ति करते हैं कि सवरी जैसी भक्ता पर अनुग्रह करने के लिए ही वे अपने दिव्य साकेत पूरी से धराधाम पर पधारते हैं केवल सबरी को कृतार्थ करने के लिए सबरी की कोटी के जो भक्त हैं सो केवल भक्तन हित लागी केवल भक्तों को कृतकृत करने के लिए कल तक के कथा प्रसंग में आप लोग अभी सुन भी चुके हैं सबरी का आविर्भाव सबरी का बाल्यकाल में ही ग्रह त्याग और इसके बाद ऋषियों के आश्रमों में सबरी का पहुंच जाना घनघोर जंगल में एकाकी निवास और भक्ति की जो परिभाषा है सेवा निष्काम सेवा वह सेवा सबरी के द्वारा शुरू हो गई माने विशुद्ध भक्ति का आचरण सबरी के द्वारा हो गया। और देखिए बड़ी विलक्षण बात है ये ये मुख्य चीज है निष्काम सेवा ये सेवा धर्म इतना गहन है कि योगियों के लिए भी अत्यंत अगम है सेवा धर्म परम गहना योगी नाम अप्यगम्य और वो सेवा धर्म उस सेवा धर्म की प्रतिष्ठा सवरी के जीवन में हो गई उसका परिणाम क्या हुआ उसका परिणाम हुआ राम जी चलकर आए बिना प्रयास के सदगुरु की प्राप्ति हुई सबरी ने गुरु खोजने में कितना श्रम किया बिना प्रयास के सबरी को सदगुरु की प्राप्ति हुई और श्री रघुनाथ जी की सहज कृपा हुई और वहां से राम जी चले हैं अयोध्या से जब से राम जी चले हैं तब से आप बताइए मार्ग में किसी को उपदेश दिया है किसी को उपदेश नहीं दिया अब लक्ष्मण जी से परस्पर बैठकर चर्चा कर ले तो वो अन्य को दिया गया उपदेश नहीं है वो तो साथ रहते हैं तो कुछ ना कुछ चर्चा होनी ही है अथवा निषाद राज को कुछ कह दें लक्ष्मण जी वो बात अलग है किंतु राम जी ने किसी को अयोध्या से चलकर सबरी के निकट पहुंचने के बीच में किसी को कोई उपदेश दिया हो ऐसा कहीं कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है पर सबरी ने पूछा था रामजी से नवदा भक्ति पर राम जी अपनी ओर से सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दे रही और नवदा भक्ति का उपदेश देने के बाद राम जी ने क्या कहा नवदा भक्ति का उपदेश देने के बाद राम जी ने कहा कि हे सबरी जी सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे मैं जो नवदा भक्ति तुम्हें उपदेश दे रहा हूं ये नवदा भक्ति तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुम्हारे भीतर यह आ जाए सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे इन नौ प्रकार की भक्तियों में से एक भी भक्ति किसी को प्राप्त हो जाए तो वह कृतकृत हो जाए और तुम तो नौ की प्रकार की भक्ति की आचार्या हो सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे तुम्हारे भीतर तो समस्त प्रकार की भक्ति सुदृढ़ है अब प्रश्न उठता है कि ये नौ प्रकार की नवधा भक्ति ये सुदृढ़ कैसे होगी और केवल नवधा नहीं नवधा साधन भक्ति और साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति साधन भक्ति और साध्या भक्ति रागानुगा भक्ति रसरूपा भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति ये दोनों प्रकार की भक्ति दृढ़ कैसे हो गई इसके मूल में है सबरी का करिए। इसके मूल में है सबरी की निष्काम सेवा सेवक में सारे सदगुण आ जाते हैं और हमारे मा जी तो कहते थे श्री भक्तमाली जी महाराज कि सेवक में यदि सेविये के गुणों का आविर्भाव नहीं हुआ सेवक में यदि सेविये के गुणों का अवतरण नहीं हुआ आविर्भाव नहीं हुआ तो सेवा उत्तम सेवा नहीं मानी जाएगी उत्तमोत्तम सेवा यही है कि सेवक में सेविये के गुणों का आविर्भाव हो जाए सेवा करने वाले में सेविये के गुण आ जाए कैसे आएंगे गुण गुण आएंगे समर्पित निष्काम सेवा से इसलिए महाराज सेवक बन जाओ भगवान कहते मुझे स्वामी प्रिय नहीं है मोरे अधिक दास पर प्रीति स्वामी पर प्रीति नहीं है मोरे अधिक दास पर प्रीति दास माने सेवक मेरी सेवक पर प्रीति हमारे वृंदावन में एक महान रसकाचारी हुए श्री स्वामी भगवत सिंह जी महाराज बहुत सुंदर उन्होंने अपनी वाणी में सेवक की परिभाषा दी है हृदय करने लायक है ऐसी सुंदर परिभाषा उन्होंने दी है भगवत सिंह जी कहते हैं रुचि ले सूचि सेवा करे रुचि ले सूचि सेवा करे सेवक कहिए सोए धन मन धन आगे धरे रहे अपन पो खोए सेव्य की रुचि को लेकर सेव्य की स्वामी की सेव्य माने स्वामी सेव्य की स्वामी की रुचि लेकर शुचि सेवा करे आप कहेंगे शुचि सेवा क्या है निष्काम सेवा ही शुचि सेवा है जिस सेवा में स्वयं श्रेय लेने की भावना न हो वो शुचि सेवा है और जिसमें श्रेय लेने की भावना आ जाए वो चाहे जितनी पवित्र सेवा होगी वो अशुचि सेवा हो जाएगी क्योंकि हम अपना बड़प्पन चाहते हैं हम अपने बाहवाही लूटना चाहते हैं हम अपनी जय जयकार चाहते हैं तो वो शुचि सेवा भी अशुचि हो जाएगी हनुमान जी शुचि कोई छोटा काम करके आए तो उसको कितना मन में गुमान होता मैं ये करके आये, ये करके आया और हनुमान जी चौथाईवल रावण का अकेले नष्ट करके आए हैं बहुत बड़े बड़े कार्य करके आए हैं हनुमान जी और स्वयं अपनी बात सरकार से संकोच के कारण नहीं कही पवन पनय के चरित सुहाए पवन प्रनय के सुहाए चरित्र सुहाय गामव पति सुना गु ही सुनाए ज्ञानवंत जी ने सुनाया हनुमान जी ने नहीं सुनाया राम जी ने कहा हनुमान जी हम तो तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं तो ससंदर्भ व्याख्या नहीं की भूमिका नहीं बांधी ना घी जा रहा नारी सिंधु जा रहा इस पुरजारा निश्चर गली विपिन उजारा शिशचर गली विपिन उजा सोष ते उताप प्रभुरा सोष ते नाच न बचू मोरी प्रभु स्वयं श्रेय लेने की भावना भगवान में भी स्वयं भगवान स्वयं शिक्षा देते हैं स्वयं श्रेय मतलब लो तस्य शत्रु हनने कपय सहाया और वे राम जी कह रहे हैं ये सब सखा सुन हूं मेरे भय समर सागर कम वेरे और उधर बानरों से करे हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे इनकी कृपा धनुजोरण मारे राम जी अपने श्रेय नहीं लेते मानो सरकार हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं बड़े से बड़ा कार्य हो जाए उसमें यदि स्वयं श्रेय हो तो वह साधन असुचि हो जाएगा वह सेवा सूची सेवा नहीं असुचि सेवा हो जाएगी क्योंकि मैंने किया ऐसा भाव आते ही अहंकार आ जाएगा और अहंकार अति भमर हुआ अहंकार आ गया कि बस फिर क्यों करायो सब गयो जब आयो अभिमान सेवकों को अभिमान बड़ा भयंकर होता है यदि सेवक के भीतर अभिमान आ जाए तो फिर महाराज फिर तो बड़ी दुर्दशा हो जाती है फिर सेव्य की सेवा मुझे मिल रही है स्वामी की कृपा से मुझे सेवा मिल रही है हमें उपकृत होना चाहिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए ये भावना आकर वह चाहता है स्वामी हमारे प्रति कृतज्ञ रहे और उपकृत रहे और कभी कभी तो वे असूचि सेवक यहां तक कह देते हैं आपको क्या है काम तो सब हम देखते हैं बैलगाड़ी चलती है सामान से लदी हुई और गाड़ी के नीचे लानटेन लटका देते हैं उसके नीचे कुत्ता भीतर भीतर चलता है भाई क्यों चल रहे हो बोले सारा वजन हमारी पीठ पर है खड़े हो जाएंगे गाड़ी रुक जाएगी अरे भाई गाड़ी तो चल रही है राम जी की कृपा से पर गाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता उसे भ्रम हो जाता है इस गाड़ी को चलाने वाला मैं हूं इस भार को ढोने वाला मैं बड़ी स्थिति ऐसी हो जाती है बद्रीनारायण जाते हैं तो बीच में गरुड़ सिला पड़ती है कहते एक बार गरुड़ जी को भी थोड़ा सा अहंकार हो गया गरुड़ जी बोले हम आपके वाहन है हम न ले जाए आपको तो आप एक पग नहीं चल सकते नहीं तो आपका भार कौन ढोएगा आप ही बताओ भगवान बोले कि हमारा हमारे भार भारवाह तुम ही हो बोले तो ठीक है ऐसा करो हमारी एक उंगला भार सहन करो तो बाएं कर कमल की कन्नी उंगली पीठ पर रख दी महाराज गरुड़ जी का तो कछूमर निकल गया बड़ी जोर से चिल्लाए हाय दवा हाय दवा बोले तुम एक उंगली का वजन नहीं सहन कर सकते हो इतना वजन कैसे सहोग महाराज बहुत अपराध हो गया क्या अपराध हुआ बोले तुमने सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा में विचार न करे आज्ञा का पालन करना गरुजी से अपराध ये हो गया था कि शंकर जी आए थे मिलने बद्रीनाथ भगवान से शंकर जी के आभूषण जो सर्प है ना वो शरीर से उतर के चहलकदमी कर रहे थे घूम रहे थे गरुड़ी ने तुरंत एक को पकड़ लिया और राम राम करने की तैयारी में थे उदरस्थ करने की तैयारी में थे तो सर्प भगवान शंकर से चिल्लाये महाराज मेरी रक्षा करो गरुड़ी मुझे खाए जा रहे हैं शंकर जी ने भगवान से कहा प्रभो मेरा आश्रित है ये बेचारा इसको आप बचा सकते गरुड़ी के चंगुल से भगवान ने कहा देखो तुम्हारा नाग भोजन है सब बात ठीक है लेकिन थोड़ा ये है कि इसको छोड़ दो ये भोले बाबा का आभषण है इसको छोड़ दो बोले हम नहीं छोड़ सकते किसी से कहो भूखे आदमी से के भोजन की थाली छोड़ दो तो कैसे छोड़ देगा इतना सुंदर स्वर्णिम नाग है इसको देखकर तो हमारे मुंह में पानी आ गया है हम इसको नहीं छोड़ सकते बोले छोड़ तो देंगे फिर आपको ले जाने में समर्थ नहीं भूखा आदमी कहाँ तक सेवा करेगा भगवान की बात नहीं मानी तब तो भगवान ने काचा ठीक है पर पीछे खाना पहले तुम ये बताओ कि हमारा वजन तुम ही ढोते हो तो लो हमारी उंगली का भार सहन करो नहीं सहन कर सके गुरु रोने लगे तुम्हारे भीतर आ गया मैं मैं मैं ढोता भार भार करने करने वाला मैं हूं। सब का भार बहन करने वाला तो बहाम्य हम और तुमने भ्रम कर लिया यही अपराध हो गया अब तुम तपस्या करो तो इस पाप का प्रायश्चित होगा तो जहाँ गरुड़ गंगा है गरुड़ शिला है वहां बैठकर गुरु जी ने तप किया और तब करके पुनः उनके पक्ष सुंदर हो गए पंखे सुंदर हो गए स्वर्ण पक्ष हो गए श्री गुरु जी महाराज ऐसी कथा वहां पौराणिक कथा प्रचलित है तो रुचिले सूची सेवा करे सूची सेवा माने जिस सेवक की सेवा में स्वयं श्रेय लेने की भावना न हो रुचिले सूची सेवा करे सेवक कहिए सोए तन मन धन अर्पण करे रहे अपन पोख तन मन और धन इन तीनों चीजों को स्वामी के चरणों में समर्पित कर दे सब्य के चरणों में समर्पित कर दे और समर्पित करने के बाद रहे अपन पोख समर्पित किया थोड़ा और उसको गिनाया ज्यादा हमने ये बनवा दिया हमने ये कर दिया हमने ये दे दिया हमने वो दे दिया तो बस दे दिया दे दिया हमने किया हमने किया इसी में सब काम खत्म तनमन धन अर्पण करे अर्पण करने के बाद रहे अपन पोखोए मैंने कुछ दिया इस भाव को खो करके सेवा में रहे रहे अपन पोखोए रहे अपन पोखोए द्रवे तब हरि गुरु देवा इस तरह की पद्धति से रह करके कोई रहेगा सेवा में तो द्रवें तब गुरु देवा हरि गुरु देव देवता या तो ये अर्थ करो के हरि गुरु और समस्त देवता उस पर द्रवित हो जाएंगे अथवा हरिदेव और गुरुदेव दोनों द्रवित हो जाएंगे और ये दोनों जब द्रवित होंगे गुरु और गोविंद जब द्रवित होंगे तो मांगना नहीं पड़ेगा फिर अन सब मिले फिर बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा जाने वे सुचि भेवा इस मार्ग के सारे पवित्र भेदों को जान जाएगा और फिर क्या होगा बोले इतना ही नहीं भगवत सिंह जी कहते हैं संचित क्रिया प्रारब्ध कर्म सवे जाय मुची उस सेवा के संचित कर्म भी नष्ट हो जाएंगे इस प्रकार की सेवा करने वाले के क्रियमाण भी नष्ट हो जाएंगे संचित और प्रियमाण नष्ट हो जाए ये तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है पर भगवत जी कह रहे हैं प्रारब्ध मुछी प्रारब्ध भी छूट जाएगा उसका जबकि प्रारब्ध के संबंध में यह बात है कि नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटिशतरअपी अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा भोगना ही पड़ेगा किंतु सुचि सेवक हो तो उसके प्रारब्ध में भी छूट मिलती है उसके प्रारब्ध को स्वामी भोग लेता है एक आपको सत्य घटना सुनाए, कितनी घटनाएं हैं इसी सौराष्ट्र के गुजरात के एक संत थे श्री रणछोड़दास जी महाराज बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे श्री चित्रकूट में भी उनका स्थान है बड़ी गुफा तो जब वे बड़ी गुफा में साधन करते थे उस एक सेवक उनकी सेवा में रहता था उसको दमे की बीमारी हो गई श्वास उखड़ गई जब उसकी श्वास उखड़ गई उस समय में घोर जंगल था और वो शिष्य था महाराज का वो महाराज की सेवा में ही रहता था अस्वस्थ हुआ दमा उखड़ गया तो अब महाराज स्वयं उसकी सेवा करने लगे एक दिन वो रो पड़ा और उसने कहा कि महाराज मैं आया तो इसलिए था कि मैं जीवन भर निष्काम भाव से आपकी सेवा करूं पर हाय मेरे दुर्भाग्य आपको मेरी सेवा करनी पड़ रही है अब तो मुझे आशीर्वाद मेरा शरीर छूट जाए और मुझे आपकी सेवा सहने होते भी मैं मंदाकिनी में कूद कर अपने प्राण दे दूंगा तो रणछोड़ दास जी महाराज ने स्रोते हुए सेवक से कहा शिष्य से कहा बेटा जब तूने समर्पण कर दिया तो मरने में तू स्वतंत्र कैसे हो गया जब तू तू तु कहता है कि मैं समर्पित तो हो गया तू तो समर्पित तो हो गया तो ना अपनी इच्छा से जीना रहा और न अपनी इच्छा से मरना रहा फिर तुम मरने की बात कैसे कहते हो कह बापू आप सेवा करते हमको सहन नहीं होता इतनी बात कहकर वो रोने लग गया तो उन्होंने कहा अच्छा तुम सेवा करना चाहते हो ठीक है तुम ठीक हो जाओगे सेवा तो बढ़िया तब होगी जब हम बीमार हो जाएं ठीक तुम ठीक हो गए कह दिया उसी दिन महाराज को दमाव खड़ाया सेवक स्वस्थ हो गया और उसके दुष्प्रार्ध को अपने शरीर पर लेकर छ महीने तक भयंकर दमा के कष्ट को रण छोड़दास ने शहन की दूसरी घटना श्री हनुमान प्रसाद कोदार जी महाराज परम श्रद्धेय भाई जी इस सदी के एक महान तम विभूति महान संत हम तो भगवत कृपा से प्रेषित ही इन महापुरुषों को मानते हैं श्री पूज्य सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी और पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दारी ये दो विभूतियां और श्री स्वामी राम जी महाराज और श्री राधा बाबा ये चतुष्ट